उनका मानना है कि ब्रह्म उपनिषद प्रमाण से प्रतिपाद्य है किंतु तटस्थ स्वतंत्र रूप से क्रिया अनवित ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदे नहीं करती है कार्य अनवित ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदों से होता है अपने इस मान्यता में प्रमाण के रूप में शबर स्वामी के वाक्य तथा तो जयमिनी जी के सूत्र वाक्यों को बता करके अपनी इस मान्यता को शिष्टों के द्वारा अनुमोदित बताया और ये कहा कि जैसे कर्मकांड विधिपरक हो करके सफल है अनुष्ठेय अर्थ का पक बन करके सफल है अनुष्ठे अर्थ को बताता है तो प्रवृत्ति का जनक बनकर के उसमें साफल्य आ जाता है निषेध अर्थ को बता करके निवृत्ति का जनक बनकर के सफल बन जाता है ऐसे मानना होगा कि उपनिषदे भी ब्रह्म उपासना रूप उपादे अर्थ को बता करके कार्य रूप अर्थ को अनुष्ठे अर्थ को बता करके मुमुक्षों की मोक्ष के साधन ब्रह्म उपासना में प्रवृत्ति की जनक बन करके सफल है ऐसा मानना चाहिए ये बताया गया कि सती च इत्यादि के पहले जो वाक्य हैं उसमें तत्साम अपि, तथा अर्थवत्व सियात इस वाक्य से भाष्य में उपनिषदे विधिपरक हो करके सफल हैं। ये सुना कि कार्यपरक उपनिषद हैं करके तो वेदांत के संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वाले वेदांती के अनुयायी को एक शंका उपस्थित हुई वह शंका सती स्व विधि परत्वे इत्यादि के अवतरण के रूप में टीका में लिखी गई थी कि नु वेदातेष् निज्य अदर्शना कथम तो उपनिषदों में तो नियोज्य कोई अधिकारी और अनुष्ठेय अर्थ जिसमें अधिकारी विषय को नियुक्त करना है न होने से कैसे उपनिषदों से अनुष्ठेय अर्थ विषयक ज्ञान होगा और उपनिषदों को कार्यपरक कैसे माना जाएगा ये एक प्रश्न हुआ तो कहते तत्र आह इस प्रश्न के उत्तर में वृत्ति ने कहा सती च विधि परत्वे यथा स्वर्ग काम से अग्निहोत्रादि साधन विधीये एवं अमृतत्व काम से ब्रह्म ज्ञानम विधीयते जब कर्मकांड के तरह उपनिषदे भी शास्त्र हैं तो शास्त्र तो होता है शासनात्स्त्र अपने अधिकारी पर जो शासन करें उसे शास्त्र कहते हैं और कर्मकांड का अधिकारी है कर्मकांड के फल को चाहने वाला उसे कर्म कांड के फल का साधन बता करके उस साधन में प्रवर्तक बन जाता है और नहीं चाहता नरकादि दुख उन नरकादि दुखों से भावी नरकादि दुखों से बचाने के लिए नरकादि के प्रापक जो हिंसा दी है उनसे निवृत्त करता है इस प्रकार वह अपने अधिकारी पर शासन करता है कर्मकांड ऐसे ज्ञानकांड भी प्रवर्तक निवर्तक होगा विधिपरक होगा का वह तो अपने अधिकारी तो ज्ञान कांड का अधिकारी है ज्ञान कांड का फल मोक्ष चाहने वाला तो मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष का साधन जो ब्रह्म ज्ञान है उसमें प्रवृत्त करेगा ज्ञान कांडात्मक शास्त्र मोक्ष के साधन ज्ञान में मुमुख सुखी प्रवृत्ति का उत्पादक बनेगा और शास्त्र हो जाएगा सफल होगा इस अभिप्राय से ये लिखा कि सती च विधि परत्व यानी उपनिषदों में कार्य परत्व निश्चित होने पर जैसे स्वर्गा को चाहने वाले अधिकारी को स्वर्गा का साधन बता करके सार्थक है कर्मकांड ऐसे उपनिषदों के फलभूत मोक्ष को चाहने वाले को मोक्ष के साधन ब्रह्मज्ञान का विधान करके वह सार्थक हो जाता है ज्ञान कांडात्मक शास्त्र ये यहां पर बताया गया कि ब्रह्म ज्ञानम इसमें ब्रह्मज्ञान है उपासना अब ननु इह जिज्ञास्य वैलक्षण्यम उत्तम ये जो एक शंका सिद्धांति की वृत्तिकार के प्रति आ रही है इसका अवतरण है टीका में इसे देखिए सति चेति इस प्रतीक के बाद में ननु इह जिज्ञास्य वैलक्षण्यम उक्तम इस सिद्धांति की शंका का अवतरण लिखते हैं टीकाकार जिस अभिप्राय से सिद्धांति शंका कर रहे हैं वह अभिप्राय स्पष्ट करते हैं अवतरण में टीकाकार ननु धर्म ब्रह्म जिज्ञासा इह कांडद्वये अर्थभेद उत तो ननु यानी शंका है प्रश्न है क्या प्रश्न है तो कहते हैं धर्म, धर्म ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रकार अभ्याम, धर्म जिज्ञासा सूत्रकार भगवान व्यास जी हा धर्म धर्म जिज्ञासा सूत्रकार तो जयमिनी जी और ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रकार भगवान व्यास जी इन दोनों के द्वारा जो ज्ञान कांड यद्वय तो कांड कांडद्वय हैं ज्ञान कांड और कर्म कांड इन दोनों में अर्थ अर्थभेद उक्त यानी विषय भेद बताया है दोनों प्रकरणों का विषय एक नहीं है कर्म कांड का विषय और ज्ञान कांड का विषय अलग अलग है इसलिए तो कर्मकांड का विचार करने के लिए पूर्व मीमांसा दर्शन और ज्ञानकांड का तात्पर्य अवधारण कराने के लिए ब्रह्मसूत्र उत्तर मीमांसा दर्शन की रचना हुई जयमिनी जी तथा व्यास जी के द्वारा कांड अर्थ अर्थभेद उक्त यानी विषय भेद बताया गया है जयमिनी जी तथा व्यास जी के द्वारा एक कार्यार्थत्वे शास्त्र भेद अनुपपत्ते यदि दोनों में कार्यपरत्व ही होगा कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों भी विधेय परक ही हैं कार्य परख ही हैं तो दोनों का भी विषय एक ही हुआ कार्य अनुष्ठेय वस्तु और एक विषय होगा तो प्रकरण भेद नहीं होगा फिर शास्त्र भेद नहीं होगा एक विषय है तो एक शास्त्र रहेगा अर्थ भेद है विषय भेद है तो फिर प्रकरण भेद हो जाएगा यहां प्रकरण अलग अलग है शास्त्र अलग अलग है तो मानना होगा कि दोनों का विषय भेद भी है तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि एक कार्य एक कार्यार्थत्वे शास्त्र भेद अनुपत्ति यदि एक ही कार्य रूप अर्थ परक मीमांसा को भी पूर्व मीमांसा को भी और उत्तर मीमांसा को भी मानेंगे तो दो शास्त्र नहीं होंगे अलग अलग दो प्रकरण नहीं होंगे तत्र कांड जिज्ञास्य भेदे सती फल वैलक्षण्यम वाच्यम तो त्रे तस्वीन सती तस्वीन सती का अर्थ है विषय भेदे सती तो जब कांडय का विषय अलग अलग हैं, ये निश्चित हुआ प्रकरण भेद प्रयोजक है विषय भेद का विषय अलग अलग होगा तभी विषय भेद प्रकरण भेद का प्रयोजक है प्रकरण भेद तभी उपन्न होता है जब विषय भेद हो और यदि विषय अलग अलग है तो मानना पड़ेगा फिर फल भी अलग अलग है तो आगे कहते हैं कि कांडद्वे जिज्ञास्य भेदे जिज्ञास्य है विषय तो ज्ञान कांड कर्म कांड का विषय अलग अलग सिद्ध होने पर फल वैलक्षण्यम वाच्यम तो कर्म कांड का फल और ज्ञान कांड का फल मानना पड़ेगा अलग अलग है कर्म कांड से होने वाला जो कर्म ज्ञान उसका फल और ज्ञान कांड से होने वाला जो ब्रह्म ज्ञान उसका फल अलग अलग है विलक्षण विलक्षण है ऐसा कहना पड़ेगा यदि ज्ञान कांड का विषय और कर्म कांड का विषय अलग अलग है तो तो ज्ञान कांड का विषय ब्रह्म जिज्ञासा कारण बताया ब्रह्म को और कर्म कांड का विषय धर्म जिज्ञासा कारणे बताया तो। धर्म को ये विषय अलग अलग है धर्म और ब्रह्म तो इन धर्म ज्ञान का तथा ब्रह्म ज्ञान का फल भी अलग अलग बताना होगा तो फल वैलक्षण्यम वाच्यम तथा च न मुक्ति फलायता तो तथा च का अर्थ है फलभेद सिद्ध होने पर फल वैलक्षण्य सिद्ध होने पर कर्म फल से ब्रह्म ज्ञान फल विलक्षण है ये निश्चित होने पर वैलक्षण्य स्पष्ट करना पड़ेगा कर्म फल से ब्रह्म ज्ञान फल में वैलक्षण्य क्या है तो यही वैलक्षण्य मानना पड़ेगा कि धर्म ज्ञान का फल जो स्वर्ग आदि हैं वे अनित्य हैं और ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष नित्य है ये मानना पड़ेगा तो नित्य होगा तो फिर वह अनुष्ठे साधन का फल नहीं होगा कार्य का फल नहीं होगा कर्म फल तो यद कृतकम तद अनित्यम के अनुसार अनित्य होगा और मोक्ष कर्म कांड के फल से अलग है ज्ञान कांड का फल मोक्ष तो उसमें विलक्षणता क्या है कर्म फल की अपेक्षा तो विलक्षणता है नित्यता तो मानना पड़ेगा फिर नित्य है यदि तो अभी भी है नित्य का मतलब हमेशा है वो तो फिर उसका साधन अनुष्ठे नहीं हो सकता अनुष्ठेय साधन का फल उसे नहीं माना जा सकता नित्य फल, फल को तो नित्य होता हुआ अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है फिर मोक्ष मुक्त ब्रह्मस्वरूप तो मानना पड़ेगा कि वह अज्ञान से अवृत्त है तो आवृत्त है तो उसकी केवल अज्ञान की निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति की आवश्यकता है तो अज्ञान रूपी आवरण की निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति करने वाला कोई न कोई साधन है उसकी जरूरत है आवरण को हटाने की जरूरत है बाकी तो नित्य होने से स्वयं ही अभिव्यक्त होगा तो आवरण की निवृत्ति के लिए ज्ञान अकेला ही समर्थ है जैसे अंधकार रूपी आवरण की निवृत्ति के लिए घटादी पदार्थों के प्रदीप प्रकाश अकेला ही समर्थ है प्रदीप प्रकाश होते ही अंधकार निवृत्त होने पर घटादी अभिव्यक्त होता है ऐसे नित्य सिद्ध मोक्ष का आवरक अज्ञान वेदांत जन्य ज्ञान दीप से निवृत्त होते ही अज्ञान अंधकार वह नित्य सिद्ध मोक्ष अभिव्यक्त होगा प्रकाशित होगा ये उसकी नित्यता है तो ज्ञान मात्र ही अज्ञान रूपी अंधकार को निवृत्त करने में समर्थ है उपनिषदों से उत्पन्न हुआ तो उपनिषद अनुष्ठे अर्थ की प्रतिपादक है ये कहना नहीं बनेगा ये शंका सिद्धांति कर रहे हैं इस दृष्टि से लिखते हैं कि तथाच न मुक्ति फला ज्ञानस्य विधेता तो ज्ञान को विधे मानने की जरूरत नहीं है विधान करने की ज्ञान की ज्ञान का विधान करने की जरूरत नहीं है तो मुक्तेर विधेय क्रिया तो ज्ञान का फल जो मुक्ति है वह विधे यानी कार्य रूप जो क्रिया है अनुष्ठे विधे यानी अनुष्ठे जो क्रिया है उससे जन्य नहीं है उसे जन्य यदि मानेंगे मुक्ति को तो विधे क्रिया जन्यत्वे कर्म कर्म फलात अविशेष प्रसंगात तो यदि अनुष्ठेय क्रिया का फल मानेंगे मुक्ति को क्रिया से जन्य मानेंगे तो फिर कर्म फल से अविशेष यानी समानता प्राप्त होगी आकार नहीं निकालना जन्य हा क्रिया जन्य तो कर्म फलात अविशेष प्रसंगात तो कर्म फल से फल की समानता प्राप्त हो जाएगी तो फिर अविशेष से जिज्ञास से भेद असिद्ध तो विषय भेद सिद्ध नहीं होगा फिर तो कर्म फल से समान ही ज्ञान का फल होगा ब्रह्मज्ञान का तो फिर धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रकार के द्वारा बताया गया जो जिज्ञास भेद है यानी विषय भेद है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा अतः कर्म फल विलक्षणवात नित्य सिद्ध मुक्ते तो नित्य सिद्ध जो मुक्ति है वह कर्मफल से विलक्षण होने से तदव्यंजक ज्ञान विधि अयुक्त तो नित्य सिद्ध मुक्ति की मुक्ति के व्यंजक अभिव्यंजक अज्ञान को निवृत्त करके मुक्ति का अभिव्यंजक बन जाता है ज्ञान उसकी विधि नहीं होगी विधान नहीं होगा वो प्रयत्न साध न होने से तो व्यंजक मुक्ते कर्मफल विलक्षण तदव्यंजक यानी मुक्ति के व्यंजक ज्ञान की विधि अयुक्त है इस प्रकार की शंका सिद्धांतिकी ओर से वृत्तिकार के प्रति की जा रही है ननु इह इत्यादि से तो वहा जिज्ञासा पद की लक्षणा श्रवण में की गई ब्रह्म ज्ञान में नहीं ब्रह्म ज्ञान के साधन में ब्रह्म ज्ञान का साधन है श्रवण और श्रवण का स्वरूप है विचार इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान का साधन ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत विचार करना चाहिए तो वो नहीं विचार तो अनुष्ठे है उसका तो विधान है और श्रवण से यानी विचार से वेदांत का विचार हुआ विचारित वेदांत से ज्ञान हुआ ठीक है और उ, उस ज्ञान का अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है ज्ञान विधे नहीं है ज्ञान का साधन जो वेदांत विचार है वह तो विधे है इसलिए श्रोतव्य मंतव्य में तो विधि मानते हैं श्रवण तो प्रतिबंधक है प्रमाण विषयक संशय विपर्य रूप प्रतिबंधक का तो श्रवण से प्रमाण विषयक जो चित्त में संशय विपर्य हैं वह दूर होते हैं और फिर संशय रहित चित्त में एक बार तत्वशी वाक्य सुनने मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है और ये बोध नित्य सिद्ध जो मुक्ति है उसका अभिव्यंजक है आवरण का निवर्तक है वह विधेय नहीं है और वृत्तिकार कहते ब्रह्म ज्ञान विधेय है जो तत्वमशादी वाक्य से ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी आवृत्ति करनी है और सिद्धांति कहते हैं कि जैसे प्रकाश में रज्जु का ज्ञान होते ही सर्प भ्रांति निवृत्त होती है और आ, सब कृतार्थता होती है ऐसे अहम ब्रह्मास्मि यह तत्वमसी वाक्य से बोध होते ही संसारित्व भ्रांति निवृत्त होती है और स्वयं सिद्ध ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है उसके लिए अलग से अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है ज्ञान के प्रतिबंधकों को हटाने के लिए जरूर जरूरत है तो इसलिए जो कर्तव्य पद का अध्यार किया जाता है वह ज्ञान के साधन को अनुष्ठेय बताया जा रहा है ब्रह्म जिज्ञास सुना ब्रह्म ज्ञाना वेदांत विचार कर्तव्य इसलिए वहां कर्तव्य पद का अध्यार जब करते हैं तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में तो उसका विषय वाक्य माना जाता है श्रोतव्य मंतव्य निधिध्याशित श्रोतव्य को और श्रोतव्य इस वाक्य का जो अर्थ है इस वाक्य का अर्थ है ब्रह्म सुना ब्रह्म ज्ञानाय वेदांत विचारह कर्तव्य यह स्रोतव्य का अर्थ निकलता है ब्रह्म जिज्ञासु को अपने अपेक्षित मोक्ष के साधनभूत ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में वेदांत विचार करना चाहिए ये श्रोतव्य का अर्थ है वही अर्थ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का तो भाष्य में है ननु इह जिज्ञास्य वैलक्षण्यम उक्तम् तो वेदांत में कर्म कांड के विषय से विलक्षण विषय बताया गया है वेदांत का विषय अलग है कर्मकांड के विषय से वेदांत के जिज्ञास्य जिज्ञास विषय में कर्मकांड के विषय का वैलक्षण्य दिखाने के लिए कर्मकांड का विषय भी यहां पर बताया जा रहा है उसका वर्णन भी किया जा रहा है कि कर्मकांडे भव्यो धर्मो जिज्ञास्य भव्य का अर्थ है विधेय अनुष्ठेय साध्य प्रयत्न साध्य तो कर्म कांड में तो जिज्ञास्य कौन है पुरुष के प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला धर्म अनुष्ठेय धर्म वो जिज्ञास्य है विषय है और यह तू तू शब्द हैं कर्म कांड के विषय से विलक्षण ब्रह्म ज्ञान कांड का विषय दिखाने के लिए ज्ञान कांड के विषय में वैलक्षण्य दिखाने के लिए कर्म कांड के विषय का तो यह यानी ज्ञान कांड है भूतम् नित्य निवृत्तम ब्रह्म जिज्ञासम नित्य निवृत्तम का अर्थ है सिद्धम जो सिद्ध ब्रह्म है भूतम का अर्थ है सिद्धम और नित्य निवृत्तम इसमें या तो व के ऊपर रेफ की मात्रा हो है क्या उसमें किसी पुस्तक में पर वेफ की मात्रा यदि है ने, वो तो है ही है ये वह वह के ऊपर हाँ तो उसमें है हा तो नित्य निर्वृत्तम हाँ? निर्वृत्तम ऐसा तो उसका अर्थ निकलता है निर्वृत्तम का अर्थ है आनंद स्वरूप निर्वृत्तम यानी आनंद स्वरूपम और आनंद दो प्रकार का एक अनित्य आनंद और एक नित्य आनंद तो नित्य निर्वृत्तम इसमें वह के ऊपर रेप की मात्रा हो यदि नीचे तो री इसमें भी है उसके ऊपर भी रेप की मात्रा हो तो अर्थ निकलेगा नित्यानंद स्वरूप और भूतम का सिद्धम तो भूतम् याने सिद्धम्, नित्य निर्वृत्तम्, नित्य आनंद स्वरूप निरतिश आनंद स्वरूप निरतिशय सुखस्वरूप योग ये भूमा तत्सुखम के अनुसार ब्रह्म जिज्ञास्य है नित्य निवृत्तम रहेगा यदि तो उसे मानना पड़ेगा भूतम शब्द का ही व्याख्यान है वो भूतम का अर्थ है सिद्धम उसी का पर्याय वाचक है नित्य सिद्धम नित्य निवृत्तम यानी नित्य सिद्धम जैसे टीका में था एक मुक्ति का विशेषण नित्य सिद्ध मुक्ते वो आया था न कर्म फल विलक्षणत्वात नित्य सिद्ध अतः अत कर्मफल विलक्षणत्वात् नित्य सिद्ध मुक्त तो वहां निवृत्तम शब्द का अर्थ सिद्ध है और भूतम शब्द का अर्थ भी सिद्ध है तो भूतम का ही व्याख्यान मानना होगा नित्य निवृत्तम यानी नित्य सिद्धम यदि रेव की मात्रा नहीं है और रेव, रेव की मात्रा यदि है तो भूतम् शब्द का व्याख्यान कोई नहीं किया भाष्कर भगवान ने वो प्रसिद्ध है उसका अर्थ सिद्ध करके और नित्य निर्वृत्तम यानी नित्य सुख स्वरूप सिद्ध जो नित्य सुख स्वरूप ब्रह्म है वह ज्ञान कांड में जिज्ञास्य है यानी विषय है वो अनुष्ठेय नहीं है साध्य नहीं है तत्र धर्म ज्ञान फला अन्ष्ठानपेक्षा विलक्षण ब्रह्मज्ञान तो फल जो है कर्मज्ञान फल से विलक्षण हो सकता है होने योग्य है तो धर्म ज्ञान फला आतो ब्रह्म ज्ञान फलम विलक्षण भवितुम अरहति। क्यों विलक्षण है ब्रह्म ज्ञान का फल धर्म ज्ञान की अपेक्षा तो ब्रह्म ज्ञान के फल के लिए ब्रह्म ज्ञान किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता ब्रह्म ज्ञान मात्र से ही ब्रह्म ज्ञान का फल स्वरूप की आवरक अविद्या निवृत्त होती है ब्रह्म ज्ञान मात्र से ही और नित्य सिद्ध मुक्ति अभिव्यक्त होती है यही ब्रह्म ज्ञान का फल है समूल अध्यास की निवृत्ति वह तो ज्ञान मात्र से ही साध्य निरपेक्ष अनुष्ठेय अनुष्ठान निरपेक्ष ब्रह्म ज्ञान मात्र साध्य है कौन आपका मोक्ष जो ब्रह्म ज्ञान का फल है और धर्म ज्ञान का फल धर्म को जानने मात्र से नहीं होता धर्म का अनुष्ठान भी करना पड़ता है शास्त्र से कर्मकांड से धर्म का ज्ञान हुआ और उतने मात्र से स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा जो स्वर्ग का साधनभुत धर्म है अग्निहोत्रादि उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा इष्टपूर्तादि कर्म के अनुष्ठान से स्वर्ग होगा केवल इष्टपूर्तादि के शास्त्र से हुए ज्ञान मात्र से नहीं होगा ये वैलक्षण्य हुआ तो धर्म ज्ञान फलात अनुष्ठान अपेक्षात विलक्षण ब्रह्मज्ञान फल यहां तक ननु इह जिज्ञास्य निज्ञास वैलक्षण्यक्तम से लेकर के तक वृत्तिकार के प्रति सिद्धांतिकी शंका, शंका का निराकरण वृत्तिकार करते हैं सिद्धांतिकी शंका का समाधान ना रहती एवं भवितुम इत्यादि से वृत्तिकार कर रहे हैं तो वृत्तिकार के द्वारा जो सिद्धांतिकी शंका का निराकरण किया गया है उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार आ? टीकाकार अवतरण लिख रहे हैं टीका को देखिए तो मुक्ते हे कर्म फला वैलक्षण्यम इति तदर्थम ज्ञान विधेयम्। सिद्धांती जो कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान का फल मुक्ति कर्म फल से विलक्षण है ये सिद्धांती कह रहे हैं लेकिन वृत्तिकार कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञान के फल मुक्ति में धर्म फल से वैलक्षण्य असिद्ध है सिद्ध नहीं है यानी ब्रह्म ज्ञान का फल भी कर्म फल के जैसा ही है समान ही है विलक्षण नहीं है धर्म फल से विलक्षण ब्रह्म ज्ञान फल यदि सिद्ध हो जाए। तब तो जो सिद्धांति दोष बता रहे हैं वृत्तिकार के मत में वो आ सकता है लेकिन वृत्तिकार कह रहे हैं कि कर्मफल से विलक्षण ब्रह्म ज्ञान का फल है नहीं कर्मफल के समान ही है मुक्ते है मुक्ति है कि ब्रह्म ज्ञान का फल उसमें कर्मफला वैलक्षण्यम असिद्धम वैलक्षण्य सिद्ध नहीं है इति तदर्थम ज्ञानम विधेयम् तो जैसे कर्मफल स्वर्गादि के लिए अग्निहोत्रादि विधेय हैं ऐसे स्वर्ग आदि के तरह ही ब्रह्मज्ञान का फल मुक्ति होने से वृत्तिकार कह रहे हैं जो पूर्व पक्षी है उस मोक्ष के लिए विधेय होगा मोक्ष का साधन ब्रह्मज्ञान ज्ञान विधेय ब्रह्म है उपासना ब्रह्म की तो तदर्थम तदर्थम में तद शब्द का अर्थ है मुक्ति और मुक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञानम विधेयम ब्रह्म का विधान करना होगा सफलम कार्यम एव इति इति नच नफल वाच्यम के साथ करना सफलम कार्यम एव इति इति नच वाच्यम वृत्तिकार कह रहे हैं यदि कर्मफल से विलक्षण ब्रह्मज्ञान के फल मोक्ष को नहीं मानेंगे कर्मफल जैसा ही मानेंगे तो वेदांती ये कहना चाहेंगे तर ही शब्द का अर्थ निकला कर्मफल जैसा ही ब्रह्मज्ञान का फल मोक्ष मानने पर सफलम कार्य वेदातेष् अभी जिज्ञास तो कर्म कांड का जिज्ञास्य और ब्रह्म ज्ञानकांड का जिज्ञास्य एक हो जाएगा कर्मकांड में भी जिज्ञास्य है सफल धर्म और ज्ञान कांड में भी जिज्ञास्य है सफल कार्य विधेय जो ज्ञान तो दोनों में भी सफल कार्य ही जिज्ञास हुआ विषय हुआ तो दोनों का विषय एक होने से विषय भेद की सिद्धि नहीं हो पाएगी तो तद भेदा सिद्धि तद भेद यानी जिज्ञास भेद विषय भेद तो कर्म कांड और ज्ञान कांड का विषय भेद सिद्ध नहीं हो पाएगा उसकी असिद्धि ऐसा यदि वेदांती कहेंगे वृत्तिकार को तो वृत्तिकार कहते हैं इति नाच्यम यानी सिद्धांति ना इति नाच्यम सिद्धांति को ऐसा नहीं कहना चाहिए क्यों तो ये हमारे लिए इष्टापत्ति है कहते इष्टत्वात ये कोई अनिष्टापत्ति नहीं है हम पहले कह ही चुके हैं कि जैसे सफल कार्य परक वेद कर्म है ऐसे उपनिषदे भी सफल विधि परक है कार्य परक है और वो सफल कार्य है ब्रह्मोपासना और फल है मोक्ष तो मोक्षरूपी फल के सफल का अनुष्ठे साधन ब्रह्म ज्ञान परक उपनिषद है ऐसा हम कह चुके हैं ये हमें इष्ट ही है यदि हम जो नहीं मानते हैं हमको मानना जो अभीष्ट नहीं है उसे मानने की आपत्ति आती है तो दोष होता है ये तो कोई तो वे, वेदांत में भी सफल कार्य को जिज्ञास्य मानना हमें इष्ट आगे हमे इगे कतः नहो जिज्ञास विरोध ज्ञान विधि विधिशे सूत्रकर्ता ब्रह्म परिहरति न इति तो यदि वेदांती ये, ये कहते हैं कि ब्रह्म क्या ना वो ज्ञान कांड में भी उपनिषदों में भी सफल कार्य को ही जिज्ञास्य मानेंगे विषय मानेंगे तो सफल कार्य परक ही उपनिषद हैं ये अर्थ निकलेगा और उपनिषदों का तात्पर्य विषय बनेगा सफल कार्य रूप ब्रह्म ज्ञान वो तात्पर्य का विषय बनेगा तत्परक उपनिषद होगी तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में सूत्रकार ने जो, जो ब्रह्म में जिज्ञास्व बताया है ब्रह्म ज्ञान यानी अनुष्ठे ब्रह्म जो ब्रह्म उपासना है उसमें जिज्ञास्व नहीं बताया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से व्यास जी ब्रह्म में जिज्ञास्व बता रहे हैं तो उस सूत्र का ब्रह्म में जिज्ञासव बताने वाले सूत्र का विरोध होगा वृत्तिकार के मत में ऐसा यदि कहना चाहेंगे वेदांती तो वाच्यम को इधर भी ले आना और नच के साथ जोड़ देना तो ऐसा वेदांती को नहीं कहना चाहिए सिद्धांती को ऐसा नहीं कहना चाहिए ये कहेंगे कौन वृत्तिकार हमारे मत में सूत्रकार व्यास जी का भी कोई विरोध नहीं है व्यास जी स्वतंत्र ब्रह्म को यदि जिज्ञास बताएंगे तब तो सूत्रकार का हमारे मत के साथ विरोध होगा हम कह रहे हैं कि उपनिषदों से ब्रह्म प्रतिपादित हो रहा है उपासना विषय तया उपास्य ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदे करती है न कि स्वतंत्र ब्रह्म का ऐसा वृत्तिकार का कहना है और सूत्रकार यदि ये कहेंगे कि स्वतंत्र ब्रह्म को उपनिषदे बताती हैं उपासना विषय तया नहीं तो सूत्रकार का विरोध हमारे मत में उपस्थित होगा लेकिन सूत्रकार को भी उपासना शेषत्व न ही ब्रह्म का उपनिषदों से निरूपण अभिष्ट है ये वृत्तिकार कह रहे हैं व्याजी का अभिप्राय है। व्यास जी का अभिप्राय ये है कि जी कह रहे हैं कि उप निषेदे ब्रह्म को बता रही है जरूर लेकिन उपासना का विषय बना करके बता रही है मुख्य रूप से उपासना को बता रही है मोक्ष मुमुक्षु को अपेक्षित है उसका मोक्ष और उस मोक्ष का साधन है ब्रह्म ज्ञान वो ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म उपासना अनुष्ठे ब्रह्म ज्ञान तो मुमुख सुना ब्रह्म उप, उपासित व्यम ऐसा उपनिषद कहती है मोक्ष काम ब्रह्म उपासित तो इसमें विधेय है उपासना तो कहा जिस ब्रह्म की उपासना करनी है वो ब्रह्म कौन है उसका क्या स्वरूप है तो उपासना के विषयभूत ब्रह्म के स्वरूप की जिज्ञासा हुई तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि उपनिषदे बताएगी कि ब्रह्म सत्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है अनंत है ऐसा उपासना का अंग शेष के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषद करेगी और उपनिषदे उपनिषदों को जिस रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन अभिष्ट है उसी रूप से उपनिषदों के तात्पर्य का अवधारण कराने वाले व्यास जी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में ब्रह्म को जिज्ञास बता है तो उपनिषद तो ब्रह्म को बता रही हैं उपास्य रूप से उपासना विषयतया इसलिए व्यास जी भी उपासना विषयत्वेन रूपे ही ब्रह्म को जिज्ञास्य बताएंगे तो हम भी वही कह रहे हैं तो व्यास जी के साथ विरोध कहाँ है हमारा ये एक कह रहे हैं कि ब्रह्मणो जिज्ञास्य सूत्र विरोध इति नाच्यम ऐसा लगाना क्यों तो कहते ज्ञान विधि शेषत्वेन न सूत्रकृता ब्रह्म इति परिहरति तो जो ज्ञान विधि शेष है ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान अनुष्ठे ब्रह्म ज्ञान उपासना और उसका शेष तो विधे जो ज्ञान उपासना और उसका शेष यानी विषय उपास्य कर्म कारक के रूप में सूत्रकार ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं ब्रह्म प्रतिपादनात् सूत्रक्रिता इति परिहरती इसलिए जो है न तो मूल उपनिषदों का न तो सूत्रकार का हमारे मत में कोई विरोध है ऐसा मान करके वृत्तिकार सिद्धांति शंका का परिहार करते हैं निराकरण करते हैं नारहति एवं भवितुम इससे तो एवं भवितुम न अरहति एवं भवितुम न अरहति में अरहति का करता है ब्रह्मज्ञान फलम ब्रह्मज्ञान फलम एवं भवितुम न अरहति पूर्व में शंका करते समय सिद्धांती ने जो ये कहा था कि ब्रह्म ज्ञान का फल कर्म फल से विलक्षण होगा तो एवं शब्द से वैलक्षण अपेक्षित है तो ब्रह्म ज्ञान का फल मुक्ति कर्म फल से विलक्षण नहीं हो सकती ये नारहति एवं भवितुम का अर्थ है ये सिद्धांति की शंका का परिहार वाक्य है वृत्तिकार के द्वारा प्रयुक्त यानी कर्म का फल और ब्रह्म ज्ञान का फल एक जैसा ही है विलक्षण विलक्षण नहीं है ये यहां पर बताया गया अब वो कर्मफल में जो वैलक्षण्य बताने वाला एवं शब्द है उसी का अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है कार्यविधि कार्य विधि इत्यादि से कैसे ब्रह्मज्ञान के फल में विलक्षणता कर्मफल की नहीं है इसे स्पष्ट करते हैं कार्यविधि विधि प्रयुक्त सेव इत्यादि से इसका ओ हम लोग विचार करते हैं कल कार्य विधि प्रयुक्त सेवा इत्यादि का ओम पूमद पूर्ण मिद पूर्णा